विक्रांत अपना इंटरव्यू देने के लिए अंदर कमरे में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गया उस रूम में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था वहां पर एक बड़ी सी प्रोजेक्टर स्क्रीन लगी हुई थी जिस पर लाइट फोकस हो रही थी इस स्क्रीन के बगल में इंटरव्यू लेने के लिए तीन लोग बैठे हुए थे विक्रांत को उनका चेहरा भी साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा था लेकिन प्रोजेक्टर की रोशनी से बन रही परछाई की मदद से विक्रांत इतना समझ चुके थे कि इनमें से दो मेल ऑफिसर थे जबकि एक फीमेल ऑफिसर है जो कि उन दोनों के बीच की चेयर पर बैठी हुई थी अभी विक्रांत अंदर पहुंचकर चेयर पर बैठा ही था कि उस लेडी ऑफिसर ने विक्रांत से सवाल किया मिस्टर विक्रांत सक्सेना मुंबई फाइल देखते हुए कहा तो विक्रांत ये बताओ अभी जब आप बाहर बैठे थे तो वहां पर आपके पास में ही एक आदमी बैठा हुआ था जिसने वन कैप पहन रखी थी आप थोड़ा उस आदमी के बारे में डिस्क्राइब कीजिए क्या हे भगवान विक्रांत इतना मुश्किल सवाल सुनकर चौंक उठा उसे उम्मीद नहीं थी कि उससे इंटरव्यू में इतना मुश्किल सवाल भी पूछा जा सकता है पहली बात तो वो अभी जस्ट बाहर आया ही था कि उसे इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया गया ऊपर से वो खुद इतना ज्यादा नर्वस था कि उसका किसी पर ध्यान भी नहीं गया था उसे किसी आदमी का चेहरा तक याद नहीं था टोपी तो बहुत दूर की बात थी विक्रांत कुछ देर सोचता रहा और इसी बीच उसने अपने मेमोरी डिवाइस को एक्टिवेट करके पिछले सीन को देखने लगा अभी वो इस टूल की मदद से अपनी यादाश्त में उस टोपी वाले आदमी को लाने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से उसे कुछ समझ आया मैडम अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है इस वक्त भला कोई कैप लगा कर क्यों बैठेगा या आ, एक मिनट एक मिनट वो आदमी सही में बुलन कैप लगा कर बैठा हुआ था विक्रांत के मेमोरी डिवाइस ने काम करना शुरू कर दिया था और उसे अब एक एक चीज साफ दिखाई देने लगी थी उस आदमी ने काले रंग की बुलेंट कैप लगा रखी है उम्र तकरीबन साठ के करीब होगी लेंस वाला चश्मा भी चढ़ा हुआ था गाल चिपके हुए और उसके माथे पर एक बड़ा सा तिल भी था वो यहां भूरे रंग का फॉर्मल जूता पहनकर आया हुआ है और जहां पर मैं बैठा हुआ था वहां से दाहिनी तरफ दो बेंच छोड़कर बैठा हुआ था बहुत अजीब सा लग रहा था शायद मेंटली डिस्टर्ब था मेंटली डिस्टर्ब ये कैसे कह सकते हैं आप दूसरे मेल एग्जामिनर ने विक्रांत से सवाल किया अब सर कोई आदमी गर्मी के मौसम में भी इस तरह के कपड़े पहनकर बैठेगा तो उसे मेंटली सीख कहेंगे ना <laughs> वैसे तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी है इतनी डिटेल में तुमने सब कुछ ऑब्जर्व किया हुआ था गुड आई एम इम्प्रेस लेडी एग्जामिनर ने विक्रांत से कहा अच्छा अब हम लोग कुछ सिंपल एनालिटिक्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे तुम सोच समझ जवाब देना ये yes, मैडम विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा अच्छा स्क्रीन पर देखो स्क्रीन पर लाइट जल उठी और वहां पर एक क्विज दिखाई देने लगा उस स्क्रीन पर जो सवाल दिखाई दे रहा था वो ये था कि दो बहनें हैं जिसमें से जो बड़ी बहन है वो सुबह के समय सच बोलेगी लेकिन दोपहर में झूठ बोलेगी जबकि जो छोटी बहन है उसने इसके बिल्कुल अपोजिट किया एक दिन एक आदमी था जो कि कहीं से आ रहा था उसे सही टाइम जानना था सो तो उसने पहले मोटी वाली लड़की से टाइम पूछा तो उसने कहा एक बज रहे है और फिर जब उसने स्लिम से यही सवाल किया तो उसने भी कहा मैडम कौन सच बोल रहा है कौन झूठ ये जानने के मेरे पास बहतर तरीके है और पांच मिनट के भीतर ही मैं पता कर सकता हूँ आप बस उन दोनों बहनों को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दीजिए विक्रांत के मुंह से इस तरह का अजूबा जवाब सुनकर एग्जामिनर भी शॉक्ड रह गए भला कोई अपने में इतना बोर्ड जवाब कैसे दे सकता है। लेकिन फिर उस लेट बोर्ड पर करते हुए लोग रहते थे उनमे से एक का मर्डर हो गया विक्टिम की बॉडी को चाकू से कई बार गोदा गया था लेकिन मर्डर वेपन क्राइम सीन से बरामद नहीं हो सका वहां पर बस लाश के हाथ में एक पेपर मिला था इसके बाद एग्जामिनर ने विक्रांत को बताया कि उस आदमी के चारों रूममेट के ऊपर ही पुलिस को शक है और फिर उन्होंने विक्रांत से असली कतल के बारे में पता लगाने के लिए कहास्तों में से कोई भी कतिल नहीं है ये बात मैं सियोरिटी के साथ कह सकता हूँ आपको सोचिए अगर उनमें से किसी को इसका मर्डर करना ही था तो फिर वो हॉस्टल में ही क्यों करेगा इतनी बड़ी गलती भला वो क्यों करेगा और रही बात असली कातिल की तो आप मुझे बस दोपहर तक का टाइम दीजिए मैं असली कातिल को लाकर आपके सामने खड़ा कर दूंगा विक्रांत का कॉन्फिडेंस और उसका बेबाक जवाब सुनकर तीनों इंटरव्यूअर उससे काफी, हुए। ये लोग की स्किल से भी काफी प्रभावित थे इसके बाद उन्होंने विक्रांत से एक और केस की सिचुएशन समझाते हुए जवाब मांगा जिस पर विक्रांत ने सीधा जवाब दिया की ये लोग विक्टिम को सेक्स के जरिए सीड्यूज करने की कोशिश कर रहे थे सर अगर मैं उनकी जगह पर होता तो मैं अपने आदमियों को बुलाता Uh, मतलब कुछ पुलिस वालों को बुलाता और फिर उन्हें अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आता विक्रांत का जवाब सुनकर एग्जामिन का काफी अनोखा था और इस तरह का जवाब उन्हें किसी इंटरव्यू में सुनने को नहीं मिला था लेकिन फिर भी अभी तक एक भी सटीक जवाब न आने की वजह से एग्जामिनर काफी असहज हो रहे थे हालांकि वो विक्रांत की हाजिर जवाबी और उसके स्किल को देखकर मंत्र मुग्ध हो उठे थे विक्रांत भी उनकी असहजता को समझ चुका था वो इतना तो जान गया था कि ऐसे जवाबों से एग्जामिनर खुश भले ही हो जाए लेकिन उसे टेस्ट में फेल करके जाएंगे। ऐसे में उसे अगर स्पेशल इन्वेस्टिगेटर बनना है तो फिर बिल्कुल सटीक जवाब देना होगा हम्म, सर मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा कॉम्प्लीकेटेड जवाब दे रहा हूँ तो इसलिए चलिए मैं अब डायरेक्ट आंसर बताता हूँ विक्रांत हस्तवे का पहले सवाल में जो मोटी है वही बड़ी बहन है और जो स्लिम वाली है वो छोटी बहन है फिर जो आपने दूसरा सवाल किया हॉस्टल वाले मर्डर केस का तो उसमें जो पेपर मिले थे उससे यही सिग्नल मिल रहा था कि जिस किसी ने उसका मर्डर किया है उसे चेस खेलना नहीं आता और रही बात वेपन की तो वो वेपन जहां तक है कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबों के बीच छुपाया गया है अब आते आपके तीसरे सवाल पे अगर कातिल को वाकई में उसे सिर्फ मारना ही था तो फिर वो गाड़ी की लाइट जलाकर क्यों रखता वो निश्चित रूप से विक्टिम के साथ रेप करके उसे मारने की कोशिश कर रहा था विक्रांत की इतने कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल सही जवाब देते हुए देखकर तीनों एग्जामिनर काफी इम्प्रेस हुए वो एक दूसरे की तरफ देखकर काफी खुश नजर आ रहे थे इसके बाद उन्होंने विक्रांत से कहा कि अब वो लोग कुछ फॉर्मल सवाल यानी के ऑफिस से जुड़े सवाल करेंगे फिर उन्होंने विक्रांत से पहले तो स्पेशल इन्वेस्टिगेटर के टीम लीडर की ड्यूटी के बारे में पूछा उन्होंने विक्रांत से सीआईडी से जुड़ी बातें भी पूछी और फिर उसने टीम लीडर के तौर पर उसके वर्क एक्सपीरियंस को जानना चाहा। इसके साथ ही अब तक विक्रांत ने जितने भी मेजर पेंडिंग केस सोल्व किए थे उसके बारे में और उन्हें सोल्व करने के तरीकों के बारे में सवाल किया विक्रांत ने इन सभी सवालों का जवाब बहुत अच्छे से दिया इन सब सवालों का जवाब देने में वो जरा भी नहीं हिचकिचाया उसने अपने काम करने के तरीके और कैसे कैसे उसने मेजर क्रिमिनल केस के मुजरिमों को अरेस्ट किया था उन सब के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी ठीक है ये सवाल सुनकर विक्रांत फिर से शॉक्ड हो गया अंत में जाते जाते उसने फिर से एक पेचीदसाल पूछ लिया गया था पहली बार तो अभी तक विक्रांत इन तीनों एग्जामिनर में से किसी का भी चेहरा नहीं देख सका था कमरे में अंधेरा होने की वजह से उसे सिर्फ इतना ही पता चल सका था कि यहाँ पर दो मेल एग्जामिनर थे और एक लेडी एग्जामिन लेकिन उनका चेहरा अभी तक विक्रांत देख नहीं सका था वो बहुत कंफ्यूजन में था समझ नहीं आ रहा था कि तीनों में फेक कौन है अभी तक ज्यादातर सवाल ये लेडी एग्जामिनर ही कर रही थी बाकी के दोनों मेल एग्जामिनर ज्यादातर समय शांति बैठे हुए थे ऐसे में विक्रांत को शक हुआ की जहाँ तक है दोनों मेल एग्जामिनर में से कोई फेक है लेकिन फिर विक्रांत को याद आया कि जब वो अंदर यहाँ आ रहा था तो कमरे में दरवाजे के पास एक फीमेल अटेंडेंट खड़ी थी लेकिन अब वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है तो कहीं ये लेडी एग्जामिनर ही तो वो अटेंडेंट नहीं है और अगर ऐसा है तो फिर फेक एग्जामिनर भी यही लेडी है लेकिन ऐसा कहना पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है फेक एग्जामिनर का पता लगाने के लिए इन तीनों का चेहरा देखना जरूरी है तो विक्रांत अपनी चेयर से उठ एग्जामिनर की तरफ बढ़ने लगा अभी वो दो कदम ही आगे बढ़ा था कि उनमें से एक मेल एग्जामिनर ने कहा रुकिए आप आगे नहीं आ सकते वहीं से आप बताइए येलो लाइन से आगे, आगे आपको नहीं आना है विक्रांत के कदम रुक उसने नीचे देखा तो वहां पर एक येलो लाइन खींची गई थी विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो थोड़ी देर तक यू ही खड़े होकर सोचता रहा फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया उसने सबसे पहले अपने अदृश्य जैमर की मदद से इस रूम की इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी इलेक्ट्रिसिटी कट होते ही कमरे में पूरी तरह से अंधेरा छा गया और वहाँ बैठे एग्जामिनर भी दंग रह गए उन्हें लगा कि शायद सच में पावर कट हो गया है। कमरे में अंधेरा छाने के बाद विक्रांत ने तुरंत ही अपने इनविज्यूबल लाइट को एक्टिवेट कर दिया और फिर उसकी लाइट में उसने तीनों एग्जामिनर का चेहरा देख लिया चेहरा देखते ही विक्रांत का दिमाग घूम गया हो तो फिर से मुझे फंसाने की कोशिश कोई भी फेक एग्जामिनर नहीं है